कुसुम सरोवर में उधर और उद्धव कुंडो उद्धव इधर से कुसुम सरोवर लगता है उस पर उद्धव कुंडो एक पूरा एरिया उसमें श्रीमद भागवत जी का महिमा में पद्म पुराण में पुराण में ऑलरेडी बोला हुआ है जो लता का रूप में उद्धव जी उधर बैठा हुआ है एक महात्मा रोते रोते पागल हो गया तो देखे धुआं का महावी से निकल रहा है ऐसा आशीर्वाद लेकिन देख नहीं सकता जिस बात को गीता में भगवान अर्जुन को बताया ना जो हम जो दिव्य रूप तुमको दिखाना चाहे वो तुम ये आंखों से देख नहीं पाओगे हम तुमको दिव्य आखे दिव्या तो मतलब जिसमें ये जड़ जगत का कुछ नहीं एक्सीन कुछ चीज है ये अलौकिक इसके द्वारा तुम हमारा अनंत ब्रह्मांड का क्या स्वरूप है देख लो कैसा है अर्जुन ने उस समय पागल हो गया बोले क्या देख रहा है हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों आदमी जैसे जब पानी में जैसे बहते जीचन ऐसा माफिक सब आते हैं और उसमें सब महाकाल का अंदर में प्रवेश होता है और नया जन्म लेते हैं चा सीधारे सब चारों ऋषि मुनि सारे देख लिया भगवान वही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन दोस्त माना लेकिन जब प्रार्थना किया जे हम तुम्हारा शिष्य है स्वाधिम तम प्रपण्यम आई एम इन क्लाइन टू यू नू प्लीज टिच मी जो कंडीशन हम उस दिन बोला था ना तो अबिदी पुनिपातों परिवेषणों सेवाए थ्री कंडीशन फुलफिल्ड उसके बाद गुरु वैष्णव आपको महाकृप महाती कृपा करे उसके द्वारा आप वेट एंड सी भजन करते रहो देवे आपका रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ते रहे ऐसा स्थिति में लेवल पे चले जाए तो आपको भूत भविष्य वर्तमान कौन आदमी उल्टा कर रहा है कौन आदि कपट है सब आपको क्योंकि अपने को सुधारना पहले अपना तरफ से जो रेक्यूकेशन है प्योरिटी है वो अगर आए उसका पहले अगर तर्क जोड़ दे आए वो तो हो उस दिन बोला था ना सुन तो भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बहुत कुछ बोला और भागवत में भी जब साख्यात शब्द को हम बोले ऐशा बुद्धि मतां बुद्धि मनीषा चौ मनीषी जत सत्यम अमृत ने हरते न अपनति अमृतम हे उद्धव वास्तव बुद्धिमान वो है वास्तव मनीषा उसका ही है माना जाएगा जो ये दो दिन का शरीर प्राप्त करने का बाद अमृत वास्तव अमृत कहा मिले कहाँ है वो ढूंढने का कोशिश करें मरते ना अपनति अमृतम अपनति मैंने प्राप्त करें जब ये खनमहम शरीर है वो हम जानते हैं सब आदमी जानते हैं तो वो कहा नहीं है सब आदमी किसी को पूछो अब मरोगे मरे बट ही कैन नॉट ब्रिंग दिस फीलिंग डायरेक्टली आप जानते हो मर जाओगे लेकिन ये फीलिंग आपका अंदर में डायरेक्ट आ नहीं सकता ये माया देवी का जादू है अगर आ जाए तो आप आपका कोई इनिशियेटिव ना काम करेंगे हायर एडुकेशन कर शादी करेंगे नहीं होगा इसलिए माया देवी ऐसा जादू करके रखे हैं जो आपका इनिशिएटिव चलते रहे करता हम इतनी मन्नते हैं हम करता है, हम करके दिखाएंगे चलते रहे ये बंद नहीं होगा, नहीं तो संसार बंद हो जाएगा ना वही टूटा वही हम बोल रहा है ना तो आप जिंदगी में सोचा ही नहीं तो मोटिवेशन आप जिंदगी में सोचा ही नहीं इस ऐसा दिन देखना पड़ेगा कि हाँ। मेरा भैया नहीं है बोलो ठीक ही नहीं क्योंकि आपका रियलाइजेशन नहीं था 13 साल पहले एक ब्राह्मण आया था तो घर पे हां उसने बोला था माताजी उनके ने कि आप 70 इयर्स तक रहोगे सो माताजी को सो आई वाज नॉट वरिड कि इस पहले दो गया गया। ऐसा आया था जो बिल्कुल ही क्रिटिकल होता है लाइफ में तो उनके और तो बार तो उनको रखा था की ज्यादा बिगड़ने पहले की अभी कर ले काम नहीं आया जो भी है उन कौन है कैसे तो। बोला फोरकास्ट नहीं करना चाहिए सिद्धांत सरस्वती था अभी भी साइंटिस्ट मॉल में वो लेकर विचार चलता है हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुपाल उन्होंने एक दिन एक आदमी आके जब बड़ा छोटा सा वो मरता है ज्यादा नहीं पंद्रह सोलह साल का आगे बोले विमलापुर साथ आप हमको बता दू हमारा जिंदगी कैसा है कितना दिन जिएगा उन्होंने बोले वेट करो आपका जन्म तिथि बताओ कैसा कौन सी समय सो बोला कैलकुलेशन करके ऐसा बता दिया अब उसी साल में उसी समय उस बार इस नक्षत्र ऐसा आपका देहांत होगा इतनी सी उम्र में बोल दिया अब एक्यूरेटली वही हुआ है तो महात्मा दादा का निजी जन्म फिर ना ना कुछ कैलकुलेशन तो हाँ, लेकिन वो जो ब्राह्मण आया था वो कैसे बुलाता वो पहुंचा वो है कि नहीं देने बोल दिया आईट ऑफ बर्थ भी था, तो ये आँ, बोलना आँ, कैसे तो बोल दिया ऐसा तो बोलना मुश्किल हो गया फिर भी जो भी है अच्छा तो भक्ति विनोद ठाकुर जब उनके कानों में आए ये विमला प्रसाद ऐसा ऐसे एक आदमी को एक्यूरिटी बता दिया कितना साल कितना समय में मरे बहुत जोर डाटा कभी नहीं बोलना जिंदगी में किसी को किसी को नहीं बोलना तो डर गए उसी दिन से वो कैलकुलेशन छोड़ दिया उसको तो वजन करना ही था उस दिन से दोबारा किसी को नहीं बोला और जो बोला था वो ठीक हुआ जो भी है उस पॉइंट छोड़ो हमने जो पॉइंट को बोलना चाहा, भगवान श्री कृष्ण बोलते ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा चौनीषे न सत्यम अमृत ने हरते न अपन अमृतम ये शरीर दो दिन का शरीर इसको दे के वास्तव अमृत को प्राप्त करने का बाद मौत बोल के कुछ चीज ना रहे ऐसा व्यवस्था करे तो वही बुद्धिमान उस दिन आपको बताया था व्हाट इज डेथ आपने बोला था तो डेथ का मतलब आत्यांतिक स्ति का विनाश जब आपका स्थिति जीरो लेवल पे आ जाए जीरो लेवल पे उसको ही मत समझो कुछ स्थिति नहीं रहेगा शरीर तो है तो एक बहाना है लेकिन आपका स्थिति एकदम जीरो लेवल पे आ जाए मौत जिसको बोलता है इसको यही बोलता है लेकिन वैष्णव लोग का ऐसा नहीं फुल कॉन्शियसनेस अवस्था होकर भगवान को देखते देखते चले जाते उसका अलग अलग है तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है बुद्धिमान आदमियों में ओ बुद्धिमान है मनुष्यों में ओ है जो ये शरीर लेकर रहते, रहते रहते रहते अमृत को प्राप्त कर ले आपका क्वेश्चन आज आएगा अमृत किसको बोला जाता है साबाविक क्वेश्चन तो आएगा फिलोसफी खराब करने से होगा नहीं हम मान ले गए अमृत कहा जबकि आपको पता है कि कुंभ में इधर उधर अर्ध कुंभ पूर्ण कुंभ होते रहते स्टिल हमको मालूम नहीं आप ये कुंभ को मानते क्यों नहीं इसमें अमृत मिलता कि नहीं आपका कोई क्वेश्चन आया कि नहीं देट इज माई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, नहीं आया मानते तो ये जो हम अभी साबित कर देंगे इसमें ये जो कंभ ठीक है आपको मानने ना ही मानने कुछ आएगा नहीं जाएगा नहीं देवता का अमृत का कलस कैसे कैसे लेके गया था गुरु जी भगवान बहुत सारे कहानी सब नहीं बोलेंगे जहां जहाँ बैठा था वहां हो गया अब ये अमृत के द्वारा क्या होगा महाराज बोले ये अमृत के द्वारा ये कल्पकाल तक आपको जीने का सुविधा मिलेगा जैसे इलेक्शन होने का बाद ये मिनिस्टर है सब ये कैबिनेट है ये सब रहेगा फिर नया इलेक्शन का आएगा तोड़मोड़ हो जाएगा नया इलेक्शन होता है सर्गो में भी ऐसा इलेक्शन का बात है जैसे अभी इंद्र जी है ना उधर जो इंद्र जी है हमारा ये मंदन मंदंतर चल रहा है वो वही सतमंतर इसका नाम वही सत मंदर इसमें जो मोनू है उसका नाम है मोनू उसका रेन में उसका राजत्व में वो हमारा स्वर्ग का प्रतिनिधि जो इंद्र बना अभी वो जो खत्म हो जाएगा उसको एक कल्पकाल तो उसके बाद नया इंद्रो हो उसका भी इलेक्शन पहले से हो चुका प्रहलाद महाराज का जो पोता है बली महाराज जी प्रहलाद महाराज के लड़का का नाम है विरोचन विरोचन का लड़का बोली महाराज उन्होंने दादाजी का भक्ति शिक्षा पूर्ण लिए हैं। विलोचन को हमारा द्वादश महाजन में स्थान नहीं दिया गया। दादोश महाजन जो है ना हमारा सिलेक्शन है उसमें सायंगूर मोनु सायंगूर नारद शंभु कुमार कपिलो मोनु प्रहलादो भिष् जनको बलिर्वया वयम, दादो सहिते बिजानी धर्मम धर्म भागवतम भट्या जद्यात्याम गुजम दुर्बुद्धम, गुजम विशुद्धम दुर्बुद्धम, गुज्जम विशुद्धम दुर्बोध्यम जद गयात्या अमृतम अशनुते हमने इस्लोक को क्यों बोला टो टैली करके दिखाया यहाँ जोमराज जी महाराज स्वयं बोलते हैं जो द्वादश महाजनों में जिसका नाम आता है जिस नाम बताया उसमें द्वादश महाजनों ने जोमराजी का जोमराज जी का भी नाम है उन्होंने स्वयं बोल रहे हैं जो एक बारह हम जे नाम बताया हमको लेकर ये बारह महाजन चुने हुए हैं जो भागवत धर्मों का अमृतमय विषय वो लोग जानकारी है वो अमृतमय हो गया जो अमृत को ये प्राप्त करता है वो स्वयं अमृतमय हो जाता है समझा मेरा बात और एक कंडीशन रख दिया वो बोला गुज्जम तीन तीन कंडीशन देखो गुज्जम शुद्धम दुर्बोध्यम गुजम मान सीक्रेट सिक, ऑफ द सीक्रेट इतना सीक्रेटी कुछ नहीं है गुजम विशुद्धम विशुद्ध मैंने विशेष रूपेण शुद्धि जिसका हुआ है विशुद्धम विशेष रूपे जिसमें कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं रह रह सकता कोई चांस नहीं है इनफिल्ट्रेशन क्या है कर्मकांडी कांडी ज्ञान कांडी यह सब जो कर्मकांडी के जो साइबाल है सबसे फिल्ट फिल्टर किया हुआ है विशुद्ध विशोधित इसे विशुद्धम और एट द सम टाइम दुर्बोधम नोबडी कैन अंडरस्टैंड इट आउट ऑफ रीच एक्सक्लूसिव इसीलिए उसको बोला है गुझ्यम विशुद्धम दुर्गौतम इसके बाद बोला जो अगर इसको किसी ने प्राप्त किया गुजम विशुद्धम जिसका तकदीर ऐसा शुद्ध हो गया तो ये अमृत को वो प्राप्त करे उसका पास बस हो गया उसका छुट्टी मराबल हो जाएगा अब हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट करके देखा है जो इस जो द्वादश महाजनों में एक जो जोराजी महाराज अमृत का बात बोल रहे हैं और कुंभ में अमृत का बात उन्होंने तो एक लग जाए एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं वो कुंभ है अपना जर्जगत की अपना लाइफ ओरिएंटेड जो फैसिलिटी के लिए वो अमृत लेकिन ये अमृत है इट इज रिलेटेड टू योर स्पिरिट Which can give you direct feeling that you are not going to die any day, for infinity period you are living, your mother living. Who tells she is she is but, but, hai, hai, he is dead? He is dead. कौन बोला? प्रमाण कर सको? सरीज चला गया. ये बोलते हैं ना? आत्मा जो है वो है नित्य. इस plane over distance में चलेंगे. हाँ वो ठीक है ओ तो एक ही बात आ गया. मटेरियल व्यू लेके जो भी करने जाओ विचार इन एवरी स्टेट यू कैन गेट ए फीड हम तो पहले ही क्लियर कर दिया जो जगत का प्रश्न के लिए हमारा पास आने का आपको इच्छा हुआ तो ये मटेरियल विषय में आप अगर मन को अभी भी रखोगे इतना उत्तर हमारा देने के बाद ही तो आपका जो वस्तु आपका प्राप्ति करना है हमारा भी इच्छा है आप लोग हमारा गुरु जी का कृपा हो जाए आपका हुआ लेकिन ये प्राप्त नहीं कर सकूंगा क्योंकि बार बार वो घूम फिर के वो मेटेरियल जिसका एग्जिस्टेंस के बारे में कोई ठिकाना नहीं मेटेरियल एग्जिस्टेंस अभी है दूसरा मोमेंट में नहीं है आप पैदा हुए थे इतना बच्चा है, इतना छोटे छोटे बस आस्ते आस्ते बड़े हुए बस उसका बास थोड़ा जवान आया बस सजाना तो चेंजेबल थिंग्स का बारे में जो वास्तव बुद्धिमान आदमी उसका अटेंशन ज्यादा नहीं रहता क्यों जानते वो तो स्वाभाविक धर्म है कौन लेडीज का शोरे पकड़ के रखा है कौन जेंस का खूबसूरती है खूबसूरत है दैट इज लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ए जेन्युन साधु कभी भी कोई सभा में आप देखे हमको हम तो देखे ही ना हो ऐसा सभा में हमारा सामने फिल्म स्टार जैसा सब ब्राह्मण बैठे हैं गूगल्स पर के ये तुम्हारा आपका जो ये ए, क्या है बड़ा बड़ी जाएगा जल अंधर में यहां लेकिन मैं उसके द्वारा प्रभावित नहीं होने वाला ऐसा कच्चा नहीं हूं मैं दिल में एकदम गुरुजी स्टैंड मार दिया कि यह अमृत दिया यह अमृत डिस्ट्रीब्यूट करना हमको जल का चटनी नहीं खाने की इच्छा है टेस्ट कर लो हमको इच्छा है तो जाओ डॉक्टर बोलाओ वैद्य बोलाओ देखो हमारा अंदर में कुछ है कि नहीं फिर उसका कथा सुनने आओ Material चीज़ जब तक तो हमारा अंदर में रहे हम आपको विश्वास दिलाने के लिए जो है, उसमें हार दूसरा क्वेश्चन है कर तो करने का जो बात बोला है ये आपने समझा नहीं क्योंकि आप कोई महात्मा का पास गीता का चर्चा किया नहीं अगर करे तो उसमें ये कर्म करने का जो आदेश किया है इसका ग्रेजुअली वेजुअल प्रोसीड्यूर वेर कृष्णो लाइक टू टेक यू तो आपने क्वेश्चन नहीं किया आपने एक पोर्सन लोकल लग जाएगा कृष्णो ने कर्म का एडवाइस किया हमने अगर आपको सतर्क जोत दे कहा कर्म का एडवाइस पहले किया उसका बाद बाद बाद जाके ज्ञान उसका बाद भक्ति जो तो आपको तो वो नहीं उठाया वाई ये तो कॉम्पेरेटिव स्टडी क्योंकि गीता जो है इट इज यूनिवर्सल टीचिंग जिसका जो स्थिति है पर लेवल ही कैन टेक द डोज क्यों दिया है हम भी करेंगे अब करो उसका बाद का जो एडवाइस हो तो लिया नहीं है उसका बाद अल्टीमेटली भगवान बोले जो सब छोड़ दो हमने सब दिया डोज दिया सब। जैसा लैसा लेवल में है वो सलेगा तो तुम्हारा क्या है तुम तो भोक्ति चाहे हमको चाहते हो मामेकं मामेकं सब छोड़ दो भयो तुम्हारा दुख करने का को कोई दरकार नहीं हम आम रेजोल्यूशन हमारा प्रतिज्ञा रहा हम तुमको देखो तो सही कोई संत महात्मा झूठा बोलता है कि ठीक कोई तो टेस्टिंग नहीं किया लेकिन लेबोरेटरी में बहुत टेस्टिंग किया बहुत सारी चीज एग्जाम पास के लिए कोई संतु महात्मा का साथ, पर परीक्षा करके देखो तब तो आपका पता चलेगा तो इसमें क्या है कर्म को उपदेश दिया है आई एग्री विद यू लेकिन कर्मों का बाद इसके बाद बोले कर्म फल त्याग करो कर्मार्पणम पहले बोला कर्म करो बिना कर्म तो होगा नहीं देखो तुम्हें तट्टी पिस्ा भूख इधर उधर दौड़ना भागना सोना ये विध कर्म है तो कैसा तुम कर्म बंद करो कम करो कम करो उसका बात पीरियड बच गया थोड़ा काम करो काम तो करने बोला है काम करो करो थोड़ा अंतर से, से सब हमारे लिए कर रहे बैंक की अमानती नौकरी चाकरी सब ऐसा ना करो थोड़ा ऊपर उठो तो उसमें थोड़ा बहुत काम बन जाएगा थोड़ा आपका क्योंकि हृदय ब्रॉड हुआ थोड़ा उसके बाद बोला देख के काम करो कर्मार्पणम हमारे लिए कर जो करना हमारा उद्देश्य में करना सो so, हमको पिवोटेड पॉइंट रखना क्योंकि होल यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो सिंगल बट यू कैन नॉट रियलाइज दैट इज़ योर ये तमाम अनंत यूनिवर्स जो है ये जो अनंत विश्व है इसमें आज भी उठाया था बास को वन यूनिक एंड यूनिवर्सल ट्रूथ इज देयर इच यू कैनोट टच एंड यू कैनोट अंडरस्टैंड and all those people they have some local interest in them you agree as on when you can tell your self interest i mean local interest with krishna's interest and universal interest then you can enjoy transcendental bliss not before that jis din aapka hidayat ka ichha krishna bhagwan guru vishnu ka ichha ka sad mil jaye to us din aap anand se uchhal padoge amritmay avastha aa jayegi इसी का बारे में बोला था वो योमराज जी महाराज जी ये अमृत के बारे में बोला कौन अमृत जिसको लेके भागवत धर्मो अमृत प्राप्त तो होगा आपको अजब की गीता में अल्टीमेटली भगवान बोला सब छोड़ दो अष्टादश अध्याय तक इतना सारे बकबक करके अंतिम में बोला सब जो बोला तो है हमारा नीतिशास्त्र बहुत सारे वेदांतो उपनिषद भागवत बहुत सारा ब्राह्मण सब कुछ है उसमें नीति शास्त्र बोल के भी उसमें एक विचार हम उस दिन दो दस पांच सात दिन पहले बताया जो ऐसा कोई बुका नहीं जो कोई उद्देश्य का इलावा कोई काम करे कोई उद्देश्य नहीं आप पागल को भी कुछ काम करोगे कम बुद्धि वाले भी विचार करके करे इसमें क्या लाभ है मंदधीर ओपी नो पवर्तते विदाउट एनी रीजन रिजोनिंग फैक्टर ये चलता है ना विचार रैशनैलिटी जो है जैसा क्यों करे क्यों करे ना करे ये सब चलता है बद्द जीवों का लेकिन गुरु वैष्णव पे इतना फॉर्म डिटरमिनेशन है जो तैयार कर लिया तो उसका मकसद फिक्स लेकिन आपका मकसद फिक्स नहीं आज से एक साल पहले आपका मकसद था मां हायर एजुकेशन करेंगे फरन जाएंगे सब कुछ ठीक माता का डेट हो गया बेस्ट चेंज हो गया मकसद चेंज हो आपका नहीं आपका कोई दोस्त नहीं है लाखों करोड़ों आदमी हमारे सामने लाओ आई कैन प्रूव मे बी साइंटिस्ट वो किसी भी लेवल पे है हम प्रूव कर देंगे तुम्हारा फ्लैक्चुएटिंग सिचुएशन है तुम्हारा फिक्स नहीं है स्टेबिलिटी नहीं है मन, अनस्टेबल माइंड अनस्टेबल माइंड में हम जो शिक्षा आपको बता रहे हैं यह परिपूर्ण रूप में ग्रहण करने का वृद्धि नहीं हो पाता जब माइंड स्टेबिलिटी हो जाए तो उपनिषद पुराण को देखो आपने सुने भी होंगे मां मैया का पास पहले जमाने में वेद आदि पढ़ने के लिए ऋषि को ने गुरु गृह में जाया करते थे उसमें गुरु सेवा करते करते ऋषि बालकल परा हुआ है कोपिन ऐसा देखते ध्यान देकर बैठे गुरुजी बोल रहे आ महाराज ऐसा चमत्कार क्षमता है एक बार गुरु जी और मेमोरी में आ गया इसीलिए वेद का नाम हो गया श्रुती पढ़ा है है ना बेद है हाँ। ना, ना बचपन में का का दूसरा नाम पढ़े ही व्यक्ति सेटा बोले सुनने ंग इतना पावरफुल था कि सुनने का बाद ही जो गुरुजी बोले बस इंटरनेट का कैश कर ले वेबसाइट में जैसा वैसे कैच करता है हमारा मशीन लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा क्षमता किसी में है कैन यू शो मी अगर है तो किसी संत बाद में हो सकता है दो चार लेकिन आम आदमी में ऐसा हो नहीं सकता जो जो जितना सारे बोला सब मेमोरी में रख दिया वो भी टिपिकल चीज वेद वेद वेदों का सब शिक्षा इसे वेद का दूसरा अम तो प्लैक्टिंग अवस्था अब और ऋषि मुनियों का बालक जो है उन लोगों का अवस्था नहीं था। अभी हम स्वीकार करते इसमें दोष नहीं करते दोष नहीं लगा रहे बोले हमने बोलते ही कंडीशन ऐसा है लेकिन इसके लिए कोई कोई दोषी नहीं है क्योंकि सिचुएशन अनस्टेबल है हमारा चारों रिलेटिव सिचुएशन जो है सब so अनस्टेबल हम भी अनस्टेबल लेकिन अब आपका सामने हम चैलेंज करके दिखाते हैं इफ यू कैन स्टे विथ मी फॉर वन मंथ ज्यादा नहीं एक महीना रहो और दिन भर हम जो बोले वो करते रहो प्रसाद पाते रहो सब छोड़ दो अंडर माइ फुल कंट्रोलिंग अप रहो तो आपका अटे आपका जो मन है मन का व्युप्ति आपका शक्ति कैसा आए सोचो ये कहा से आया कहा से विदेश से आज इसका कोई ठिकाना नहीं है कुछ ये असंभव है नहीं अभी गुरु वैष्णव का सेवा करके भगवान के पास जाना भगवान के भगवान सेवा करें भगवान की बात क्या होगा भगवान सेवा नित्य सेवा हमारा बात है आपका आपका क्वेश्चन है समझ गया आई अंडरस्टैंड यूर भगवान है इतना दौई सारे क्वेश्चन एक साथ रख दो तो संभव नहीं हमने बता रहे धीरे-धीरे भगवान ने, ने, ने आंसर हम बता रहे क्यों आपको इधर भेजा इसका क्वेश्चन पहले थे इसका बाद रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा बताएंगे आपको पूरा समझ में आया क्योंकि आप साइंस पूरा समझते हो हमको जानकारी पहला बात है भगवान बार बार बोलते हैं हम किसी का पाप पुनो करने के लिए या नहीं करने के लिए हम धक्का नहीं लगाते जीवात्मा अपना अपना पूर्व जन्म का कर्मफल का अनुसार द गेट इंस्पिरेशन आई माया और हमारा शक्ति के द्वारा हमारा भक्ति के का सुनो भगवान गीता में बोलते हैं है नागत्य पापम न सुन विभूम अज्ञान अवृतम ज्ञानम ये सब दुनिया क्यों इतना बन वो को अगर करके गुरु काम है। तो स्वयं प्रकाश हमारा काम डुप्लिसिटी नहीं है कभी उसको क्लीन करके छोड़ो अपने आपका दीपक जल जाएगा फ्लैश उसके बाद जब दीपक जल जाएगा हृदय का अंदर में आप बताओ ये घर अंधेरा रहा जब तक हम नहीं प्रवेश हुआ हमारा हम प्रवेश किया एक क्लिक कर दिया एक पॉइंट को और लाइट जल गया तो अंधेरा तो था किसी वस्तु तो दिखाई नहीं पड़ता जब एक लाइट जल गया रोशनी आ गया तो घर में जथायत यथ यहां कौन क्या वस्तु तो कहाँ है हमको एक नजर में दिखाई ठीक है ना यह ज्ञान का प्रकाश का स्थिति दूसरा बात है आपका क्वेश्चन इसलिए आ रहा आना पड़ता वेदों में इसका उत्तर है बहुत सारे क्यों भेजा जाता है बोले अपना कर्मफल को भोगने का बादन एंड अगेन प्यूरिटी करने के लिए यू आप पुटेड इन द मेटेरियल लाइफ टू गेट सम पनिशमेंट टू गेट सम फीडबैक सो दैट यू कैन प्यूरिफाई जैसे सोने को सोने को सोनेरी क्या करता है उसका मंदिर में जो प्योरि इम्प्यूरिटी है जितना जलाते हैं जलाने का बाद जितना जलाते हैं उतना प्योरिटी हो जाता है आपको संसार में धक्का लगा के भगवान भेजा नहीं ये आपका फेडाफ है जो कर्मफल पूर्व है उसके द्वारा वेद में इसका नाम है अपूर्व अपूर्व मतलब नाइस न अपूर्व शब्द नाम मतलब तुम्हारा पूर्व कर्मफल जो है अभी इस जन्म में जो कर रहे हो इसका प्लस प्लस प्लस माइनस होकर जो रेसिड्यू रहेगा कैन फ्लो फॉलो बॉय इसमें हमारा करने का कर नहीं है आप कैदी बन रहे हो तो अपने आप तो रहे हो अगर मैं इस साइकिल में बंदा भी जन्म रहा हूं तो उसमें क्या लॉस है मतलब बोलो आपका क्वेश्चन तो क्या कर रहा है मैं मोटिवेशन मोटिवेशन kind of जिसके लिए करना था वो नहीं है आपका मकसद क्या था बोलो पहले आपका मकसद क्या था मैया जाने से आपका क्या नुकसान हुआ मकसद आकार का ऊंचा तो है तो मैया जाने से भी कुछ नहीं होगा मैया पापा सब जा दुनिया तो हमारा क्या बिगाड़ेगा हमारा पिताजी रोते रोते मर गया हम संसार छोड़ आए तो रोते रोते मर गया वो खबर हमको बहुत बाद मिला बहुत बाद बहुत हमने तो कहा रोहा नहीं रोया नहीं हमने सोचे हमारा लिए रोया है, रुते रुते मर है तो अच्छा है क्योंकि हम संत बन गया उसका आत्मा का कल्याण होगा शास्त्रों का प्रमाण है हमारा 22 इक्कीस तीरिस सबका कल्याण होगा और जो हमारा सामने आएगा आई कैन चैलेंज उसका मंगल होगा बिकॉज आई एम नॉट ए चीट हमारा सामने जो वास्तविक हृदय लेकर आएगा उसका मंगल होते ही रहेगा इसका कोई शक नहीं अब आपको रिलेटिव विषय हम उदाहरण देते जिसमें आपका पूरा संदेह का काट का फेंक देंगे आप मेरा बात ये है आपका बॉडी मेटेरियल बॉडी थोड़ा ब्लेड लगाए खून निकालेगा थोड़ा ममबाती आपका पास रहे आपका पास लगा दू जल जाएगा स्वाभाविक है।, है ना स्वाभाविक लेकिन प्रेतात्व को अगर आपका नापिक शरीर सोचोगे तो गलती होगा प्रेतात्व का सूक्ष्म शरीर है बहुत सारे सब चीजें हमने खोद किया बहुत सारे चीज वो सब जानते हैं सब जो हमारे सामने पुराना रहते हैं प्रेतात्ता का क्षमता है हमने उस दिन पे बताया शंकराचार्य को बारे में प्रेतात्ता को दूसरा शंकराचार्य जैसा साक्षात् वो आत्मा को निकलकर दूसरा जगह स्पिरिट आत्मा है साइंटिस्ट लोग लिए ठीक है तो आपका विचार ये ठहरा कि हमारा शरीर जैसा है पांचों भौतिक इसमें खिति औपोतेज मोरूद फाइव एलिमेंट्स इसको बाढ़ किया जाए पुराया जलाया जाए तो केमिस्ट्री में बोलता है जिसका जो फास्फोरस फास्फोरस मिट्टी में जाए ब्लैक कार्बन कार्बोन में जाएगा और यार यार में जाएगा वाटर वाटर में बास्पो सब आपका शरीर में है पूरा जलाने का चाचा चा, चा, चा, आवाज होता है चर्बी जाएगा ये मान लिया तो ये जो शरीर है आपका केमिस्ट्री में बता रहे हैं। लेकिन भूतों का जो शरीर है केमिस्ट्री लोगों को बोलो तो साइन विचार करके बोलो उसको तो क्या चीज का बना हुआ बट दे कैन फील एग्जिस्टेंट ऑफ घोस्ट कोई आदमी हमको बोले घोस्ट नहीं मानता धक्का लगा के ले जाएंगे चल मानते नहीं है डर के मारे भागेंगे नहीं है? नहीं है? हमने खुद भगाया कैसा क्रिश्चियन या से आप डर के मारे भागोगे मुसलमान जीन है एक बच्चा का हृदय में 10 बारह साल का समय प्रविष्ट हुआ और हमारे साथ उसका मुलाकात हुआ वृंदावन में और 10 साल बाद जब उसका जबकि उसका उम्र 20 साल नवाजती क्या धूम मचा रहे थे हम तो हरिकथा बोल रहा था हरिकथा कंप्लीट हुआ हमारा मटकी चिल्ला रहे महाराज को बुला जल्दी हमने बोले क्या हुआ कितन भी समाप्त तो। दौड़ के गए आओ ऊपर क्या हुआ बोले देखे एकदम बिकट एकदम तोड़ मोड़ रहा है एकदम युवती एक तो बहुत सुकमला तो प्रेतापा पकड़ा हमको बोला हमको बोला, बोला कुछ करो इस स्थिति में तो क्या किया जाए उसकी सवस्था में है उस करना माना है तो हमने थोड़ा बहुत प्रलिमिनरी कुछ किया हमने सोचा कुछ साधारण कुछ हो सकता है साधारण हुआ पंजाब में भी हम आने का टाइम में एक व्यक्ति वो पापू जी आया था उसका माताजी को महाराज कुछ करके जाओ आपका 12 बजे ट्रेन है कुछ करके जाओ क्या करे देखो पहले तो बताने मोनो था तो चलो लेके आओ थोड़ा देखे बल्कि हम थोड़ा पानी उसको ये करके थोड़ा करके आए ना उसका चीज है क्योंकि सामान्य चीज़ है कोई हवा लगाता बताता है लेकिन जिसमें बदमाश एक मुसलमान जीन उसका अंदर प्रविष्ट हो उसको हटाना बहुत मुश्किल है वो तो जो हटाने जाए उसको मार है तो हिम्मत होना चाहिए उसके बाद हम कुछ कर दिया शांत हो गया ऐसा कि उसके बाद हम नीचे आ गया नीचे आके हम थोड़ा विश्राम के लिए व्यवस्था किए फिर ग्यारह बजे चिल्लाया महाराज जल्दी आओ ऊपर क्या हुआ बोले फिर वही है ग्यारह 12 बजे रात को 12 बजे फिर गया फिर जाने के बाद थोड़ा किया कुछ फिर संत हो गया उसके बाद सुबह का टाइम हो गया तो आरती का बाद फिर दिल्ली चले गए दिल्ली में जाने का बाद हम और आचार्य जी, जी गए आपका पुणे था के लिए तो हमको बोलते आपको आपको आपको कुछ करना पड़ेगा परमानेंट सोल्यूशन हम बोला अभी तो पुणे जा रहा है हरिकथा के लिए वापस आए तो हमने क्या किया देखो हमारा दिल का स्थिति आपको खोलना मुश्किल है आपको अगर देखे ऐसा पेनफुल अवस्था हम अपना जान भी बजी लगा देंगे क्योंकि हमारा स्थिति ऐसा है जबकि एक फ्रीडम फाइटर आपका लिए प्राण देते दे कि हम नहीं दे सकता एक जीवात्मा को बचाने के लिए हमने बोला ठीक लौट के आए फिर गोवर्धन परिक्रमा कर किया उपवास करके बलदाव जी के उपवास में राधा कुंड में संकल्प किया सब पानी लिया सब गोवर्धन का रोज लिया सब दाओ जी महाराज का तुलसी लिया प्रसाद चरना में तो सब गंगा पानी जमुना सब लेके गीता भागा सब लेके एक सुरेश बोल के एक तगड़ा लड़का हम तू जा सके तेरा हिम्मत है बोला महाराज हम जाए हम भूत का सब बात भी किया था हमें ये भूत ऐसा नहीं है चल तो दिल्ली भी गया आचार जो पहले ही चला गया था तो वो मेरे उपवास पे लेके गया तो जब हम जाके सुदेवी बोल के शिक्षिता है मैंने टीचर है उसका घर में पहले वो भक्ति भक्ति है हमारा गुरुजी से ही दिखा ली उसमें दो तीन घंटा दो तीन घंटा दो घंटा एक घंटा रुके उसके बाद जाना है तो हमने उसको बोला आप पहले जाओ जहाँ हम बैठ के काम करेंगे आदि करेंगे पूरा हो जाएगा गोबर गंगा पानी जो बना पूरा जगह को इलाका को साफ करो देके पुसी करोटी डर के लगाओ, लगाओ, तो बृंदावन तो से आ रहे हो इसका बारे में उसका पहले से पता चला क्योंकि पितात्व तो का एक पावर रहता है उसको पहले से पता चल गया कि आप आ रहे हो उसको हटाने के लिए और उसका हालत खराब हो गया ठीक है चल अभी जाके जो कुछ भी किया उस बोलने का है, लेकिन भग गया आज तक आया नहीं मैंने अपना भजन से अपना ताकत से गुरुजी का कृपा से गोवर्धन का परिक्रमा का फल आदि उपवास का का देकर उसका मान मुख में हमारा उच्छिष्ट तो देकर जगन्नाथ का प्रसाद आंख लेके उसका परिक्रमा करके भूतो को एकदम सब करके थे आज तक आया नहीं दे इसके लिए हमारा क्या क्या करना पड़ा? आप अगर बोलेंगे भूतों का चेहरा कैसा है उसका कंस्टिट्यूटेंट क्या हम बोल नहीं पाएगा हम बोल पाएगा, आप नहीं बोल पाओगे अच्छा हम अगर आपको बोले देवता लोग जो है डू यू बिलीव देवता लोग है देवता लोग है कि नहीं आप विश्वास करते हो कि नहीं फास्ट आई पुट क्वेश्चन सुनो जो भी है आपका क्लियर नहीं है अभी भी का ऊपर जहां गो, बर, का का अमर गंगा बहती हुई आ रहे हैं जा, जहां जाना असंभव है एकदम नाइन परसेंट एक परसेंट बच्चा हो गए तो वहां तो जाके वो जो तपभूमि है उसमें एक मैया पिछले 50 साल से पचास पांच साल से कर्नाटक की माताजी जी की भजन करती है वो कभी भी उसका नीचे आती नहीं है वो जोगबल के द्वारा कहाँ कहाँ चली जाती है दर्शन के लिए बद्रीनाथ सब आ जाती है जोगबल के द्वारा चार डाल सब लाती है बाहर में हमको बोला महाराज अब रुक जाओ ये आप रात आप जा नहीं सकोगे क्योंकि अभी तो शाम ढल जाएगा अब रहो हमारा भी इच्छा हुआ गुफा में यार 15-20 कंबल दे दिया फिर भी ठंडा नहीं जा रहा कैसे जाएगा अमरगंगा में इतना पावर था शरीर का जो अमरगंगा में ऐसा करके आप पानी हाथ रखोगे तो फॉर वन आवर टूर टू आवर यू कैन फील माई फिंगर इज टोटली पैराल उसी में के नहीं तो बह जाएगा चलो लोटा दे गया ना इतना शरीर का ताकत था तो फिर वो जो है उसका हमारा हमने मैया को पूछे देखने से लगा काली मैया को लाल लाल नशा नहीं करती उसका सोना बंद सोते नहीं है खाते ना हम देखे नहीं मैंने वो भजन करते करते उसका जोग का वो सूक्ष्म शरीर लेके चले जाते सारा जगह तो मेरा कहने का मतलब है माताजी ने कही महाराज ये सिद्ध भूमि है सात दिन अब अगर आप आपका कंसंट्रेशन पक्का है यू कैन मीट एनी डिवी गॉड्स इफ यू वांट टू मीट कोई भी इंद्र वरुण किसी भी देवता को आप बुलाओ वो आने के लिए मजबूर हो जाए अटेंशन लगे गुलाम एकदम पूरा आएगा दर्शन देते बहुत आदमी को मिला है तो हमारा ना ना माई क्वेश्चन इज दैट वो देवता लोग जो आए देवता लोग का ब, ब, शरीर का जो कंस्टिट्यूंट वो क्या है ये हमारा पास क्वेश्चन है आपका आपका पास मेरा क्वेश्चन है देवता लोग का शरीर जो है वो तो शरीर है बहुत आदमी देखे हैं शंकर जी दर्शन दिए तो देवता लोगों को हमारा गुरु जी बोले है शास्त्रों में लिखा देवता लोग देखोगे जब देवता की नहीं वो तो आपका इधर आगे खड़ा रहेगा ना देखोगे उसका परछाई नहीं पड़ता उसका टैर ख्याल करोगे और जमीन का साथ स्पर्श नहीं है ये लखन आप इसका को बुलाई वाराणसी में तैलंगी नाम सुने तैलंग मराठी मराठी, मराठी साधु वो भी शंकर का भगवान करते थे अपना शिष्य को लायक शिष्यों, उसको बोले शिष्यों ने बोले मैया का साथ दर्शन करने का बाद मैया का दर्शन करे चल मेरा साथ गंगा का किरा संसान में बैठा दिया बैठ या भजन मेरा सामने बैठ आज ही तेरे को दिखा उनका जीवनी में है तो स्वामी माँ को बुलाया माँ मैं तेरा बेटा हूं तो आके थोड़ा दर्शन दे रहे न मेरा न जाए मैया ने आई एकदम छोटी सी बच्चा या एकदम कुमारी है ना बच्चा आके दर्शन दिया शिशो को बोले मैया का चरण स्पर्श कर है है नहीं बाप बाप। जैसे भी नहीं भी भी फिर आशीर्वाद अब देवता लोगों का शरीर नॉट से एनीथिंग अबाउट इट उसका बात मेरा क्वेश्चन हमारा उत्तर नहीं हुआ चंद्र लोग में जो जाते हैं गीता में बोला है सूर्य लोग में जाते हैं आप बोले में बेफालतू बात महाराज सूर्य कोई आदमी रह सकता है है हमारा क्वेश्चन बुरा आंसर उसका उत्तर देना बहुत सारे गहरा चंद्र लोग में है आदमी नहीं मिलेगा यू कैन नॉट मी उसका शरीर का कंस्टिंग अलग है मंगल ग्रहों में भी है और वहां जो है हम आपका अगर बोले आपका शरीर 40-50 डिग्री का ऊपर हो जाए आपका त्वचा के लिए प्रॉब्लम बन जाए लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जिसको करोड़ों डिग्री टेम्परेचर में कुछ नहीं होता सूर्य ग्रहों में सूर्य ग्रहों का इनहेबिटेंस जो लोग हैं वो है जिसको वो ताप सहन करने का स्वाभाविक वृद्धि है उसको एक नेचुरल फॉर्म क्योंकि आपका ए, तो रिलेटिव विषय हुआ Einstein ने जिसका ऊपर बेस करके किया ये ये क्या एक तो रिलेटिव रिलेटिव विषय विषय में Einstein ने बोले देखो अ मैथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैथ इट कॉटेड इन टू एनर्जी इट कन एमिट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वन पॉइंट वन मिलीग्राम यूरेनियम को अगर आप टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दो मैस को तजुब हो जाओगे इसका एनर्जी तो कैसे हो सकता भले ये जो है इस तो विषय है आइंस्टाइन ने बोला पहला का जो थियोरी है टाइम टाइम स्पेस में एंड मैटर ये तीन विषय का करूंगा लेकिन बेसिक ये थ्री फर्स्ट क्वेश्चन आइंस्टाइन के सामने रखा गया था किसी बरा दूसरा एक आदमी जेंट साइंट उन्होंने क्वेश्चन किया टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट तो हमारा गीता में भागवत ने यू बोल दिया तमाम दुनिया चेंजेबल महाकाल इविन इन यूर बॉडी एवरी फैक्शन ऑफ सेकेंड मेटाबोलिक चेंज शरीर का जितना सारा चेंज हो रहा है, फील. नित्य पुलाय, नैमित पुलाय, प्रकृत पुलाय, बहुत सारे किस्म का पुलाय होता है समझा मेरा बात आइंसटाइन को बोला व्हाट डू मीन टाइम आइंसटाइन को बोला टाइम इज नूवमेंट चलो ठीक है मान लिया नाव क्वेश्चन इज दैट हु और वॉट विल मूव मूवमेंट तो बोल दिया मूवमेंट को हवा मूव करे क्या मूव करे तो एक सब्सटेंस या कोई व्यक्ति और वस्तु का आइडिया आ गया तो मैथ का आइडिया तो आ गया कि हमारा बॉडी है तो भी तो मैथ है नाउ द क्वेश्चन ऑफ मैथ कमिंग टाइम और फॉर ट्रेवलिंग नीड सम स्पेस कभार करना पड़े जब कोई मैथ आप बोलते हो यहां से यहां जा रहा है तो उसका कोई चेंज तो होता है तो स्पेस चाहिए तो ऑटोमेटिकली टाइम स्पेस एंड मैटर रिलेटेड लेकिन ने बोला ये रिलेटिव विषय है रिलेटिव जगत का इसमें कोई अस्वीकार नहीं इज इक्ल टू एम सी बट E इज इक्ल टू प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई एम ऑफ द विलॉसिटी तो इसमें रिलेटिव विषय है आप साइंस पढ़ते हो तो रिलेटिव विषय आपको जरूर मानना पड़ेगा क्यों क्या ये सब क्वेश्चन और नहीं आना चाहिए तो सूर्य युग में रहने वाला आदमियों का ऐसा शरीर है जल का अंदर में रहने वाला मछलियों के लिए ऐसा कंडीशन है तो आपका अंदर में तो क्वेश्चन आया महाराज हम डूबे रहते मर जाए एक मिनट में और मछली कैसा ऐसा तैरते हैं मजा करते हैं लिक्विड ऑक्सीड लेते हैं तो जब जगत में इतना वेराइटी है आपका अगर शुद्ध है, है, में का का का सर, सुंदर जो महक, इतना सारे लाखों लाखों किस्म प्राणी महाराज, अंदर में कभी क्वेश्चन क्यों नहीं आता? किसने बनाया आता है, है? तो साइंस से मेरा मतलब यह नहीं था कि जो मैं फिजिक्स तो, तो हो है, जो साइंस एक्चुअल है मैं अभी साइंस <laughs> है? है आपका ये जो जो एक्सपेर देखते हो।, देखते हो ना तो वैसे जो अर्थात हमने आप भी उठाया तो छोड़ा प्रत्यक्ष हमारे हिंदियों के द्वारा ग्राज्य वस्तु को ही हम स्वीकार करेंगे जिस विषय ने सीवी रमन ने बोला जो है हम देख नहीं सकते हम स्वीकार नहीं करें तो हमारा क्वेश्चन है सीवी रमन का पास आपने तो बैक्टीरिया जो है उसको भी देख नहीं सकते आपके इलेक्ट्रॉनिक्स माइक उसको भी जरूरी है आप इतना दूर जितना सारे चांद सितारे आंखों का सामने नहीं होता आपको लगाना पड़ता है बहुत सारे हाई पावरफुल सॉ लगाना पड़ता है उसका भी लिमिट उसका भी लिमिट है उसका, उसका बाद कुछ है दो तो देख नॉट से बहुत बार पुलिस साइंटिस्ट दे पास रिमार्क न्यूज़पेपर में आया सूर्य में क्रैक दिखा गया पृथ्वी में क्रैक दिखा गया अरे मूरख किसी ने न्यूज़पेपर दे दिया प्रलय होने वाला है किसी अब आया था न्यूज़पेपर पेपर ये रिम्बर बहुत पहले इनका अभी आया था ये दितर्थ। दितर्थ। पुलिस वो सब बोलेगा लेकिन विचार है ठाकुर जी का ठाकुर जी का इच्छा है तो एक फ्रैक्शन ऑफ हो जाए आपका साइंस, साइंस, मेरा साइन्स, मेरा बाबा, बाबा किसी का बाप का बाप हिम्मत नहीं है उसको रोके क्या रोक के दिखाया जो आज थोड़ा दिन पहले होके गया शंकर भगवान का उधर केदारनाथ में क्यों आ, इतना अत्याचार बढ़ते रहे शंकर भगवान सहन करते रहे बोला तो तू यहां हनीमून मनाने के लिए आए हैं उल्लू का पठा इतना अत्याचार कर रहे हैं। हमारा ये विशुद्ध धाम है जहां आम विचरण करते हैं तू है मछली मंगस अंडा डीम ये सब है खाने के लिए आए अत्याचार करते करते ठाकुर जी एकदम पूरा ऐसा कभी नहीं हो सकता पहले भी हुआ ये चाप पुथम है आगे नॉर्थ अच्छा बोलो फिर उसका नेचुरल कैलम जी जैसा सुनामी धुनामी ये सब आते हैं इसका कोई क्वेश्चन बताओ और बोलते हैं आर्ट का अंदर में जो प्लेट है वो सब इधर उधर हिलता है और सिर्फ तुम ठीक करो हमको कोई सब बड़ा बड़ा ज्ञान का दरकार नहीं तुम करके दिखाओ लेक्चर हमारा दरकार नहीं हमारा भाषण सुनने का इच्छा नहीं तो रियलाइजेशन है कोई फीलिंग्स है कुछ करके दिखाओ कुछ कर नहीं पाया साइंटिस्ट जबकि बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग साइन आइंस्टाइन से लेकर सब बोल के रखा We have some तो आप क्या तर्क करोगे एक ही रास्ता आपका पास खुला है साफ लात लगा दो आ जाओ और कुछ नहीं रस्ता खुला हैुरु जी का हमारा वादा रहा जो आपको ओरियलाइजेशन तर्क में लेकिन हमारा बात इन टोटलो फॉलो इसको भी हम कितना डाटा कितने बार मिले हैं मेरा साथ बोलो चंडीगढ़ में हुआ हमारा हमारा हम तो देखते रहे उसका कुछ question नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अच्छा है। अच्छा नहीं है आप, आप है लेकिन लेकिन लड़का लड़का बहुत अच्छा अच्छा ये का में कोई दिखा लिया हमारा बताया बहुत अच्छा लड़का है हमें ना मतलब बहुत करनी है जो उट ऑफ दिसंस के बारे में बट दे कैनोट डू आज भी देखा हमारा मंदिर के सामने देखा मायावादी का सभा चल रहा है अब हम जाए तो वहां झगड़ा लग जाएगा वो जो सब कुपोषण कर रहा है सारे झूठा है मतलब कुछ क्वेश्चंस तो यू आप देखोगे लेकिन हमारा एक विनती है इसी एक घंटा डेढ़ घंटा उस दिन आए थे उसमें जो विचार हम बताया इसका बारहवीं अनंत विचार मेरा ये इच्छा है आप टीवी ये सब फालतू समय उसका नाम है बोका बॉक्स बोका बॉक्स इडियट बॉक्स इसका सामने समय खराब मत करो दुनिया का खबर लेके आपका कोई फायदा नहीं होगा यू ट्राई टू गेदर स्पिरिचुअल पूरा हमारा तरफ से आपका सहयोग मिलेगा जो सारे जे, जो कथा हुआ है विदेशियों का सामने देशियों का जितना सारे आप पिछले पहले का कथा तो सब गायब हो गया कोई लेके चला गया और शिला भक्ति वाले तत्व तो का प्रेरणा से लोग आए हैं पिछले तीन चार साल से चल रहा है उसका पहले का सब गया कुछ है वो भी खराब हो गया तो हमारा इच्छा है कि आप बांग्ला नहीं समझोगे हिंदी समझोगे, तो हिंदी आप अंग्रेजी सब, इस सब को आप सुन लो और इसका सुनने का हैबिट बना दो सुबह में आप आठ बजे उठो ये हमारा विचार नहीं है कम से कम पांच बजे उठो क्योंकि शास्त्र का विचार है सूरज उठने का बाद जो जगता है उसका फूलिश इडियट नहीं हो सकता हमारा नहीं हमको गोहो दुग्मत शास्त्र में लिखा हुआ वो बोखा बने गए सूरज उठने का पहले जगना है ये मनुष्यों का विचार है तो जगने का बाद आपको नहाने का अगर ताकत नहीं है तो आप विशुद्ध होकर थोड़ा बैठ जाओ बैठ के थोड़ा आप कथा को सूर्य एकदार हेडफोन में लगा दो चुप करी चेयर में बैठो क्यों हम सुबह में बोला उस टाइम में आपका माइंड काम एंड क्वाइट रहता है सुबह का टाइम में जो करना है जो भी करना है अगर अगर महाराज जी से माला ले, कुछ भी माला ले लो तो माला अगर विशास है तो हरिनाम का बारे में हम साइंटिफिक प्रोवचन दे सकता है हरिनाम का बारे में साइंटिफिक प्रवोचन आपको मानना ही पड़ेगा किसी बाप का हिम्मत नहीं मानेगा भगवान का नाम में क्या ताकत है भगवान का नाम और भगवान सेम है यह हम प्रूव करेंगे अगर आपका विश्वास है इसके बारे में तो आप क्वेश्चन लेके नहीं आए हो हम फालतू बात नहीं करेंगे हमारा समय भी कम है तो आप एक काम करो हरिनाम का माला किसी पहुँचाओ महात्मा से ले लो और हरिनाम करो हरिनाम का थोड़ा महिमा सुन लो आ, करो आंखें मूद कर सारा दिन में टाइम नहीं कि सुबह का टाइम नहीं दे दो करो जिसमें आपका हेल्थ नहीं खराब होगा कोई बोलते है सुबह में हम नहा हमको तो सर्दी लग जाता है लेकिन आयुर्वेदिक बोलता है उल्टा बोल रहा है आदमी आयुर्वेद बोल रहा है सूरज उठने का पहले जो स्नान करे उसका तबीयत सबसे बेहतर अच्छा रहता है उसमें ठंडा कम लगता है ठंडा कब लगता है जब सूरज चढ़ जाए उसका न उसका ठंडा लगने का चांस है <laughs> अब दुनिया का आदमी उल्टा बोलेगा मान लेगा क्या हम तो मानेंगे नहीं आई एम नॉट रेडिंग टू एक्सेप्ट इट बीस साइंटिफिक एंड बाई साइंटिफिकोज क्या हाँ? वो कैसे करें? कौन एस्टेर, एस्टेर, हाँ? एस्टेर इसका बारे में तो हम हम तो प्योर भक्ति के बारे में आपको बता रहे इसका बारे में आप किसी से सुने हो तो क्या सुने हो बताओ बॉडी एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी ये तो होता ही है इसका भी एक फीलिंग्स है लेकिन हम जो फीलिंग्स के बारे में बोल रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण भागवत में बताए मई अमृत क्या है इसका आंसर हम देना चाहना मई भक्तिर ही भूतानम अमृतोत्ताय कलपते अथा कुंभ मेला में जो अमृत मिलता है इसका ड्यूरेशन ज्यादा नहीं लेकिन भगवान जी बोले मई भक्तिर ही भूतानम अमृतोत्ताय ये इंफिनिटी पीरियड के लिए इसीलिए तो ये भक्ति का पीछे आया है ये भी कोई बोका नहीं है आपका लिखा पड़ा है थोड़ा थोड़ा दूसरा बहुत इच्छा भी है ये ये जो हमारी लाइफ में दुख आते है, आते रहे हैं वो वो उसका कोई कारण होता होगा इसका कारण है हमने पहले भी थोड़ा उठाया था आपका पूर्व कर्मफल जैसा है उसका उन, उसका अकॉर्डिंग टू देवल आपका अंदर में सुपर दुखा है हम तो एक एग्जाम्पल दे दे एक आदमी पैसा का लिए कोशिश नहीं किया क्योंकि इतना गरीब है पैसा का क्या कोशिश करे वो मेहनत करके जो मिलता है हम कलकत्ता में टालीगंज गोल्फ उसका कहानी बताते वहां एक फिल्मी दुनिया है उधर बेंगोली फिल्म स्टार का वहां एक नापित बार बार जानते हो चूल काटते हैं उसका एक सैलून था उन्होंने उस क्योंकि तब के जमाने में इनकम तो कुछ नहीं था आज चूल कटने जाओ तो सौ दो सौ तो हमारा समय में हम हमारा अठाना पैसा गंगा के किनारे ए बैठ जा पिताजी बोलते थे दिया और ना लिया हैं वो भी कमा के खाते थे वो कमाल के खाए वो तो लेबर है उसका क्या इनकम हो सकता तो करोड़ रुपए बनना उसका संभव नहीं है डेरी कमाए डेरी खाए लेकिन किसी किसी ने उसको जोर जबरती एक लटरी देके बिक्री नहीं हुआ आए महाराज रख दो नहीं तो बाद में पैसा देना अरे नहीं लटारी क्या कष्ट का पैसा रख लो लौटरी लग दिया करोड़ो कितना करोड़ रुपया का एक करोड़ की कितना हमको जान बनकार नहीं अचानक उसको जिस दिन खेला है उसका लटरी रख दिया बोले ठीक है कि कच्ची और कॉम उसका साथ रख दिया उसके बाद जिन्होंने दिया उन्होंने आए इसी सीरीज का वो हो गया चिल्लाते वो तो देखा उसका कितना करोड़ रुपया मिल गया अब हमारा क्वेश्चन है वो तो उसका सारा जिंदगी भर कर इनकम करे तो तो संभव नहीं था हमारा क्वेश्चन है वो कहां से ऐसा करोड़ रुपया मिल गया उसका नसीब में था इसी बात को प्रहलाद महाराज जी ने अपना अपना जो अपना जो दोस्त है असुर वालों को का वा सामने ये प्रश्न रख दिया था ये विद्यालय में उसका जो टोल है ना जहाँ पढ़ाई लिखाई चलता है वहाँ जितना सारे उसका दोस्त है छोटे छोटे बच्चा उसको सामने एक उपदेश रख दिया ये उपदेश का सब मिलेगा सुखम ऐन्द्रियकम दैत्यहा देहो योगे दे नो सर्वत्र लभ्यते ये अस्मात्था दुखम अयत्न महाराज ने बोला देखो बालकों दोस्तों दुख किसी ने तो किसी तो का दिल दिमाग ऐसा खराब नहीं है दुख हमारा दिन आ जाए, आ जाए बुलाते हो बिना बुलाया आपका दिल में एक ऐसा धक्का दे के गया, आपको बास हो गया बिना बुलाया है लेकिन सुख का लिए आपका कोशिश पहले से था फ्लैट सुंदर आदि वाला नहने का व्यवस्था सब कुछ है खाना पीना मजा मस्ती का व्यवस्था पे इसका लिए आपका एफर्ट बने हुए थे लेकिन इसका लिए कोई चेष्टा नहीं था ऑटोमेटिक आया तो कहां से आया मेरा क्वेश्चन है करोड़पति रोते रहते हमारा सामने करोड़ों करोड़ों रुपया का मालिक महाराज कुछ इतना रोते हैं क्या हुआ तो सुखी हो भक्ति बहन भारती महाराज उसको दंडवत करने के लिए कोई माता आए तो उसका संभव नहीं इतना मोटी एक गाड़ी उसका लिए स्पेशल बनाया गया वो तो गाड़ी में उसको उठाने का व्यवस्था और बैठा देना और नीचे उतरना बड़ा मुश्किल महाराज भारतीय बोले जब दंडवत महाराज जी हम तो नीचे नहीं उस... आया ठीक है आपका दंडवत कर लिया आप भक्ति विज्ञान उसका बारे में हम नहीं बोल रहे हमारा जो ये भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी उमर वाले जो है तो उन्होंने एक प्रश्न किया है माताजी क्या खाती हो डेली तो माताजी ने आंखों में आंसू लेकर तुम्हारा कुछ भी नहीं सिर्फ शिवली पानी दफ्तर का माना है हमारा नौकर चाकूर कितना उत्सव मनाते खाते हैं हमारा सामने कि लेकिन हमारा हिम्मत नहीं शिव लींबू पानी लींबू पानी हाँ इसी में ऐसा हालात तो मेरा क्वेश्चन है आप अगर बोलेंगे आपका पास संपत्ति रहने से यू कैन एंजॉय हम प्रूव कर दे के विज्ञान देके फॉर एन्जॉयमेंट आल्सो यूनिट सम क्वालिटीज आप एन्जॉयमेंट करने जाओ कोई अगर चाहे तो दो दस लड़की को भोग करें तो उसका भी कोई क्षमता होना चाहिए बुरा मत मानना क्षमता नहीं है कैसे भोगेगा तो एन्जॉयमेंट के लिए भी कुछ क्षमता चाहिए और स्पिरिचुअल लाइन में एंट्री लेने के लिए कुछ विश्वास चाहिए भक्ति चाहिए होना चाहिए जब तक ना हो आपका ड्यूटी है भगवान का भक्ति करना जैसे आपका जो शरीर है ये शरीर का लिए ही आपका आंखें कान त्चा हाथ पैर सब काम करता है जो आत्मा अंदर है आप बिना बुलाए मच्छर बैठा कौन बोला तुमको मच्छर मरने के लिए महाराज महाराज मच्छर या बैठा हाथ चलाई ऐसा होता नहीं सारे आपका ये बॉडी का एम है हाउ टू प्रोटेक्ट दैट बॉडी क्यों आत्मा उसका अंदर है तो आपका जितना सारे लिम्स है बॉडी का जितना सारे ऑर्गन है ऑल दे ड्यूटी टू सर्व योर बॉडी सिमिलरली इट इज योर ड्यूटी टू सर्व किस्नो विदाउट एनी कंडीशन इफ यू पुट एनी कंडीशन देन यू कैन नॉट गेट द हाइस्ट बेनिफिट कंडीशन लगा दे ले, लगा लेते फिर भी भगवान देते हैं अकामो सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधी न भक्ति जोगे नजे पुरुषं पुरुषम परम क्या उत्तर दिया अकामो सर्व कामो बा मोक्ष कामो उदारधि सर्व काम लेके बैठा हो अका कोई काम नहीं न कामना नहीं है वो भी कृष्ण का भजन कर कृष्ण दिया अरे डायरेक्ट प्रेसिडेंट का बाज़ार जाओ आप चापरासी का है पास ये हमको थोड़ा अच्छा नौकरी दे दे अरे? क्या कमी है आपका बुद्धि का जब सुप्रीम लॉर्ट है हायर अथॉरिटी ऑथोरिटी साक्षात भगवान तो इन्फोर्मेटिव अमाउंड वाई नॉट ही अप्रोच करके देखो कितना सारे देव देवता को मनाते हुए जबकि आपका पास आंसर है अकाम कोई कामना वसना नहीं है सर्व काम पूरा भर्ती काम है और फिर मोक्ष काम है मोक्ष चाहते हैं फिर है उदार आई मीन उसमें बेरियर नहीं है थोड़ा सरल है तो वो जरूर कृष्ण का ही वजन करेगा कोई दूसरा डिमिगट का ऑयरिंग नहीं करेगा गीता पाठ करो उसमें उत्तर आएगा भगवान बोलते हैं जो डिमी गॉड्स का देवता का आराधना करे वही हमको ही, ही आराधना कर रहे अन ऑथेंटिक वे ऑफ और दे आर एक्चुअली ऑरशिपिंग मी कि हम छोड़ किसी का स्थिति को नहीं है हम में ही सब है इन्फिनेटी ब्रह्मांडों का स्थिति है भगवान में अर्जुन ने देखे और जब बचपन में व्याकरण किए हो थोड़ा व्याकरण नहीं किए उसमें के के की कुथाई तो कखन इसका जो हु वाई नाई सब जो जितने कारक में विभक्ति आता है ना कर्म कारक कारक करण कारक सब आता है ना सबका उत्तर हम प्रमाण कर देगा सब भगवान सब जो उत्तर आएगा सब हम प्रमाण कर दे भगवान और कुछ तो आप बोलोगे क्यों हम भगवान का भय फुल हमने प्रमाण बोला तुम्हारा आपका बॉडी जैसे आपका लीव जितना सारे है आंखों में धूला गिरा ऑटोमेटिक जा ऐसा आंखों में पानी दे दे थोड़ा हाथ दे दे करम क्यों रहने दो बचाने का कोशिश इसे तमाम दुनिया का मूल है भगवान श्री कृष्ण इसमें अनंत ब्रह्मांड है You believe believe? or not breathe. I don't care. प्रवचन होगा मायावादी लोग एक शब्द उठाने का साथ साथ हमारा क्लियर हो जाता तो तो तो तो है आपका क्वेश्चन क्या है तो दापर युग में कृष्ण तो आए ते राम आए है ना तो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण यही तो ठीक है कृष्ण तो बाद में आए फिर आप जड़ बुद्धि को अप्लाई किया नहीं विष्णु तो भी तो ही है ओ इसका तो उत्तर अभी सब जान लोगे दिखा भी नहीं है आप तो सब सब देंगे कहा से विष्णु आया कृष्ण से सब उत्तर तो देंगे है ईश्वर परम कृष्ण सच्चीद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम कौन बोला ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी बोला ना ब्रह्म संगत में साक्षात ब्रह्मा जी डायरेक्ट रियालाइजेशन को बोला है ईश्वर परम विश्व सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम विज्ञान में किसी चीज को प्रमाणित करना चाहो तो पहले आप देखोगे ये कैसे हुआ इफेक्ट का ऊपर ही चलता है तो महाराज यह कैसे हो गया जेलियोरी मदमपुरी बड़ा गरीब घनाने का आदमी थे बड़ा। उन्होंने एक फैक्टरी से एक किया। और महाराज कितना आप तो भागोगे दौड़ के इंग्लैंड का था वो दंपति दिनों पे दिन कष्ट करके पीच ब्लेंड को गर्म किया उसके बाद उनमें से यूरेनियम थोड़ा निकाला छोटा सा इतना, इतना कष्ट करके यूरेनियम को निकालने बाद उसको पेपर में मोड़ा और जाके में में रख दिया में में फिल्म था सुबह में उठा फिर कम में बैठा रिसर्च का काम तो चलते रहते हैं उसका दिन और रात नहीं है हमने देखा साइंटिस्ट मेरा ये था दिन और रात होश नहीं चलता हो गया दो रात तो हो गया उसको सोना के तो खोला तो देखा री कैसा हमने एक सुंदर फिल्म रखा था काम के लिए फिल्म में कैसे दाग आ गया पता नहीं चलता कैसे कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बड़ा नेक्स्ट डे फिर उसका परीक्षा लिया वो कहा से आया कुछ वस्तु नहीं है फिर यह नया फिल्म लगाया देखो फिर आया उसका मन में हंड्रेड परसेंट आया जो ये जो हमने यूरेनियम में यूरिनियमल को निकाला जरूर इनमें से कोई रेडिएशन हो रहा है जरूर उसका परीक्षा लिया तो 100 परसेंट बीटा गामा ये जो ऐसा करके हमको ये कहानी बताने का इच्छा नहीं हमारा कहानी हमारे ये बोलने का इच्छा है साइंस में कॉज एंड इफेक्ट का ऊपर चलता है एवरी कॉज इज फॉलोडेड बाई एनदर कॉज every cause cause cause is followed by another cause and ultimately if you you go back to the original cause of this universe एवरी कॉज इज फोलोडेड एंड अल्टीमेटलीफ यू गो बैक टू दिनल कृष्ण स्टैंडिंग दिया इसीलिए ब्रह्मा जी बताया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारण इसका कोई cause नहीं समझा मेरा बात तमाम दुनिया का कौष ढूंढते साइंस बहुत निकल जाएगा बात आपका कोई समाधान नहीं होगा तो कृष्ण है, है? तो है।, है? अरे तो तो मेरा भी दोस्त था जैन है लेकिन उसको घुमा के रख दिया हम कृष्ण को अनाधि पुरुष मानते हैं मतलब शक्ति पुरुष शक्ति What do you mean by शक्ति पुरुष पुरुष पावर्स है और ये बोलना तो बहुत कम हो गया इन्फिनिटी ब्रह्मांड में जितना सारे शक्ति हैं उस चीज को मानते जैसे जो सनातन धर्म में बोला है कि ओम से उत्पत्ति हुई है ओ, ओ, हाँ ओम क्या मतलब? मैं आपके सब आंसर आज ही ले लोगे जैसे की हमारे वहां मुलाकात नहीं होगा कोई कुछ नहीं ये एक एक आंसर देने जाए बहुत टाइम लगेगा ओम है आदि बीच इसका बारे में तो पहले ही होता है ना शब्द भगवान और भगवान का शब्द एक है ये तो बोलना तो ये सब सब टॉपिक्स आएगा तब तो बताए झूठा तो नहीं बता ओम ओंकार शब्दों से ओम ओंकार शब्दों से आए है लेकिन ओंकार कौन है क्या है इसका उत्पत्ति कहा सब्त तो कृष्ण से सब कृष्णो से ये सब बारे में आंसर देने चाहे तो इसका बारे में बहुत सेशन चाहिए एक एक टॉपिक्स रखोगे बड़ा यूनिवर्सिटी का सारे लेक्चर और सब व्यक्तियों को बुलाओ स्टूडेंट को सब उत्तर देते रहे एक एक करके टॉपिक्स उठाओगे तो एक ही साथ 10 टॉपिक्स को लेके घुमाओगे क्या है जिस तक हम बोला है आपका बिलीव आया कि दैट इज माई क्वेश्चन कोई जैन बंधु क्या बोला ये क्या बोला इसका बारे में सब आएगा उत्तर ओम क्या है ओम आदि है ओम आदि ओम आदि अक्षर अच्छा है ओम इति एकाक्षरम हैं? इसका बारे में गीता में भी बताया भगवान बोले ओम का भी स्वामी है हामी है ऑरिजिन एनर्जी का शक्ति का तत्व को विचार करने जाओ तो आपका साइंस क्या बोलता है आपका साइंस का क्या आंसर है एनर्जी का फ्लैक्चुएशन संभव है क्या हैं? एनर्जी को मार डालेंगे हो सकता साइंस पहले बता रहे इनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी तो हमारा ये आपका साइंस का सबसे बड़ा हमारा उत्तर है जे इन्फिनिटी ब्रह्मांड मेंजी इज कांस्टेंट फ्लैक्चुटिंग नहीं उसका प्रकाश का भेद हो सकता है इन्फिनिटी शक्ति एक है उसका वो कैसा है वो भी इंफिनिटी इन्फिनिटी बन सौ इसका कोई उत्तर नहीं है कि कैसा लिमिटेशन इतना तक शक्ति दस के जी लोहे को उठाकर दिखाए ऐसा नहीं ये सब बोका का वो ग्वेस्षन, फुलिस ग्वेस्षन। तो जो, जो आपका दोस्त क्वेश्चन वो सब लोगों को लाओगे मेरा पास वो सब लोगों को ला लाने से अच्छा होता अलग सेशन किया जाए ऐसा फालतू बात वो क्या क्या बोलता ये क्या बोलता है आपको बिलीव आया कि नहीं ये पहले आप, आप, आप, आप, आप समझो उसके बाद शब्द ब्रह्म क्या चीज है शब्द ब्रह्म जो साक्षात भगवान का साथ समान है ये सब सब साइट थ्रो बतनो इट विल बहुत सारे प्रवचन भी हो चुका है एक टाइम में सब बोलने हाँ? और मुसलमान लोग लोग अल्लाह को को मानते मानते हैं हैं हैं सबसे बड़ा है है है है है हम कृष्ण तो तो बोलते सब एक ही ही फिर फिर क्या है, फिर क्या अलग हमारा हमारा बात समझ नहीं लगता है। क्योंकि अल्लाह हो या गॉड हो सारे एक ही है हमने उस दिन आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू दियर पोजिशन ट्रूथ कैन रिविलीचर अल्लाह जो बोलते हैं कुरान को लाओ बेटा उल्टा सीरा बोलता है हम तो प्रमाण कर देंगे उसको अल्लाह का वर्णन भी है चेतन देखा है अल्लाह का वर्णन भी बोला श्यामल वर्ण सामरासा वो लोग मानते नहीं अल्लाह निराकार है। मायावादी लाओ झगड़ा करे मेरा सा हमार का झगड़ा करेगा उत्तर नहीं दे सकेगा कोई मुकोस्त करके रखेगा और लड़ाई करेगा कोई उसका बेसिक कोई उत्तर नहीं मतलब ब्रह्म सत्य जी ब्रह्म हो जाएगा अरे मूरख एक बिंदु पानी आपको दिया आप पानी लेके समुंदर में फेंक दो क्या समुंदर बन गया है यू आर so बिंदु कभी सिंधु नहीं बन सकता हमने एक बूंद पानी दिया उसको सिंधु में डाल दिया तो उसका साथ मिल गया एक बिंदु पानी को उठाओ सॉल्टी टेस्ट होगा समुन्द्र के जैसा पा... क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टी है सब एक रहेगा क्योंकि समुन्दर का पानी में जो जितना सारे क्वालिटीज है एक बिंदु में वो क्वालिटीज है बट क्वांटिटेटिव डिफरेंस भी दिया इतना मूर्ख है सब भजन करने बैठे हैं कुछ जानते नहीं साइंस नहीं जानते पढ़ाई लिखाई नहीं क्या मूर्ख हम हैं जीव ब्रह्म ना परा? अरे हम हम ही तो मानते हैं जीत तो ब्रह्म ही है क्वालिटेटिवली ब्रह्म इंफिनेटिव विषय है नहीं? फिर शंकराचार्य का किसी आदमी को बुलाओ तुम क्यों झूठा बोल रहे हो ऐसा जबकि तुम्हारा शंकराचार्य जी का बारे में तुम बोलते हो विद्यानंद भारती वो शंकराचार्य जी दोबारा आए हैं तो तुम्हारा बातों में तुमको हम प्रोसिक्यूशन में लगा देंगे केस कर देंगे तुम्हारा नाम लाया तुम बोलते हो ब्रह्म मिल जाने से जीव का कोई अस्तित्व नहीं रहता then how हाउ is इज पॉसिबल दैट शंकराचार्य कामिंग कै फुलडिएट सब है कुछ जानते नहीं उल्टा सी तक करता है वो लोग बोलते हैं शंकराचार्य दोबारा आया शंकराचार्य दोबारा कैसे आया तुम्हें बोले सरी छोड़ के ब्रह्मो हो गया ब्रह्मो पे विलीन हो गया तो ब्रह्मो का बाद existence कैसे आया तो you definitely है confess that there should be सेपरेट एग्जिस्टेंस ब्रह्मो भगवान ब्रह्मो आत्मा सबके बारे में चर्चा करने बैठो इसी हलता में किसी का बुद्धि शुद्धि नहीं है तो क्या उत्तर किसको दे जो भी है ये मान के रखना आप जहां आए हो वहां धोखा मिलने का कोई चांस नहीं बो उत्तर मिलेगा लेकिन एक ही दिन सब उत्तर ले लोगे तो ये तो संभव नहीं कितना है कितना हमें हमारा भी लगता है पूरा अच्छा। थोड़ा सा कथा का पहले हमारा टॉपिक्स रहता है उसका ऊपर बोलना पड़ता है ना हो सकता है आपका ठीक है लिख के देने मेंसुवि हाँ लिख के लेकिन हमारा जो कथा चलता है एक एक जगह टॉपिक टॉपिक का ऊपर आपका टॉपिक सुबह उस पर क्रॉस करता है तो उस टाइम में हम उत्तर नहीं दे पाएंगे आपका सबसे अच्छा है लिख के रखो डायरी में कोई क्वेश्चन है के दे सकती तो ये इंटरनेट क्वेश्चन आंसर हुआ सारे इंटरनेट में जाएगा सारे जगह पहले कोई कर लड़ाई करने का शायद रहा <laughs> हम तो लड़ाई <laughs> नहीं करते लेकिन उत्तर मिलेगा जो ही आज यहाँ समाप्त करते हैं पाचाकल वैष्णव सब वैष्णव है।, है तो वैष्णव ऐ है। है। प्रसाद दे हाथ में प्रसाद दे बहुत अच्छा लड़का है बहुत दिमाग हम तो देख